श्री श्री लीला प्रसंग भक्तों के साथ कृष्ण देव सन निर्धारित समय पर कलकत्ता रवाना हुए मार्ग में चलते हुए वे सोचने लगे कि बाजार की खीर में कचूर के चूर्ण के अतिरिक्त न जाने कितने ही प्रकार के निकृष्ट वस्तुएं मिली रहती है उसके खाने से श्री रामकृष्ण देव का कहीं रोग तो न बढ़ जाएगा सभी भक्त श्री कृष्ण देव को अपने प्राणों से प्राण स्वरूप समझ सकते करते थे समझा करते थे अतः श्री कृष्ण देव के स्वस्थ होने के समय से सभी के हृदय में सर्वदा इस प्रकार की एक चिंता बनी रहती थी इसमें संदेह नहीं कि योगेंद्र के हृदय में इसीलिए यह चिंता उदित हुई पुनः उन्होंने यह सोचा कि किसी भक्त के द्वारा वैसी खीर बनवा ले जाने से श्री रामकृष्ण देव कहीं असंतुष्ट तो न होंगे क्योंकि इस बात को तो आते समय वे उनसे पूछकर नहीं आए थे इस तरह नाना प्रकार से सोचते विचारते योगानंद जी बलराम बाबू के घर पहुंचे आने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया वहाँ के भक्तों ने कहा बाजार की खीर की क्या आवश्यकता है खचूर का चूर्ण उपयोग कर हम ही खीर बनाए दे रहे हैं किंतु अपराह के पूर्व उसे ले जाना संभव न होगा क्योंकि उसे बनाने में देर लगेगी अतः तुम जहाँ पर भोजनादि कर लो इसी बीच वह तैयार हो जाएगी तीन बजे लेकर तुम चले जाना योगेंद्र भी इस बात से सहमत हुए तथा सायंकाल प्रायः चार बजे खीर लेकर वे काशीपुर लौटे इधर श्री रामकृष्ण देव की मध्यान्ह में ही खीर खाने की इच्छा हुई थी इसलिए बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात प्रतिदिन वे तो वे जो कुछ खाया करते थे उन्होंने वही भोजन कर लिया तदनंतर योगेंद्र के आने के बाद समस्त विवरण सुनकर असंतुष्ट हुए हो वे बोले तुझे बाजार से खरीद लाने के लिए कहा गया था बाजार की खीर खाने की मेरी इच्छा थी तू भक्तों के घर जाकर उन्हें कष्ट देकर इस तरह की खीर क्यों बनवा लाया यह खीर गाढ़ी तथा दुष्पाच्य है इसे खाना क्या उचित होगा मैं यह नहीं खाऊँगा और सचमुच उन्होंने उसका स्पर्श तक नहीं किया तथा श्री माता जीन से उस खीर को गोपाल की माँ को खिलाने के लिए कहा वे बोले भक्त की दी हुई वस्तु है उसके गोपाल की माँ के भीतर गोपाल विद्यमान है उसके खाने से ही मेरा खाना हो जाएगा गोपाल की माँ का विश्व रूप दर्शन श्री राम कृष्ण देव के अंतर्हित होने पर गोपाल की माँ की अशांति की सीमा न रही बहुत दिनों तक कामार हाटी छोड़कर वे अन्यत्र कहीं नहीं गई एकांत में चुपचाप वे बैठी रहती थी तदनंतर पुनः पहले की तरह श्री रामकृष्ण देव के दर्शनादि प्राप्त कर उनका वह भाव कुछ अंश में प्रशमित हुआ श्री रामकृष्ण देव के अंतर्हित होने के बाद भी गोपाल की माँ के उस प्रकार दर्शनादि की बहुत सी बातें हमने सुनी है उनमें से एक बार गंगा जी के उस पार माहेश की रथ यात्रा के दर्शनाथ जाकर उन्हें सर्वभूतों में श्री गोपाल का दर्शन प्राप्त हुआ तथा उससे वे अत्यंत प्रसन्न हुई थी वे कहा करती थी कि उस समय रथ रथ पर विराजित श्री जगन्नाथ देव तथा जो व्यक्ति रथ खींच रहे थे एवं अपार जन समूह आदि सब कुछ उन्हें गोपाल दिखाई दिए भेद केवल इतना ही था कि श्री गोपाल भिन्न भिन्न रूप धारण किए हुए थे इस प्रकार श्री भगवान के विश्व रूप का दर्शनाभास प्राप्त कर प्रेमोन्मत्त हो जाने के कारण उस समय उनकी बाह्य चेतना नहीं रही अपनी एक महिला मित्र के निकट स्वयं इस बात को कहते समय उन्होंने कहा था उस समय मुझे अपना होश तक नहीं था नाच कूद में मैं मस्त हो रही थी वराहनगर मठ में गोपाल की मां, तब से उनके हृदय में अशांति होते ही वे वरा नगर मठ में कि राम कृष्ण देव के सन्यासी भक्तों के समीप उपस्थित होती थी तथा वहाँ पहुँचते ही उन्हें शांति का अनुभव होने लगता था जिस दिन वे मठ में उपस्थित होती थी उस दिन सन्यासी भक्त भक्तविंद उनसे ही श्री राम कृष्ण देव का भोग लगाने के लिए अनुरोध करते थे गोपाल की माँ भी आनंद पूर्वक स्वयं दो एक तरह का साग बनाकर श्री रामकृष्ण देव का भोग लगाती थी जब आलम बाजार तथा बाद में गंगा जी के दूसरे पार नीलाम्बर बाबू के मकान में मठ को स्थानांतरित किया गया उस समय भी कभी कभी गोपाल की माँ इसी प्रकार इन स्थलों में उपस्थित हो सारा दिन वहाँ रहकर आनंद बनाया करती थी तथा दो एक दिन वहाँ उन्होंने रात्रि यापन भी किया था पाश्चात्य महिलाओं के साथ गोपाल की माँ स्वामी विवेकानंद जी के विशेष श्री राम स्वामी विवेकानंद जी के विदेश से लौटने के बाद सारा जया तथा भग्नि निवेदिता जब भारत आई थी तब एक दिन गोपाल की मां के दर्शनार्थ वे कांवर हटी गई तथा उनकी बातों को सुनकर एवं उनके प्यार से बहुत प्रसन्न हुई थी हमें स्मरण है गोपाल की मां ने उनके भीतर अपने गोपाल को देखकर उनकी ठुड्ढी पकड़कर स्नेहपूर्वक चुंबन किया था तथा सस उन्हें अपने बिस्तर पर बैठाकर मुरमुरा नारियल के लड्डू आज जो कुछ घर में था खाने को दिया था एवं उनके द्वारा पूछे जाने पर अपने दर्शनादि की बातें भी उनसे कुछ कुछ कही थी इन महिलाओं ने भी उन वस्तुओं को सानंद ग्रहण किया था तथा उनकी बातों को सुनकर वे मुग्ध हुई थी एवं अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए गोपाल की माँ से उन्होंने कुछ मुरमुरा मांग भी लिया था